हम शिक्षण संचालित अर्थना केगे वेद मन्द्र के माध्यम बोलने का अभ्यास की महत्वी कृपा के हमको सिद्धांत दर्शनों में पूरे वेदों में उपलब्ध हुआ हम इन ऋषियों के कितने श्रेणी में कितना उत्साह मान सकते हैं की परंपरा की रक्षा करना हमारा काम है मुख्य कर्म यदि आपने महत्व दयानंद सरस्वती जी के ग्रंथ पढ़े हों मुंडा से देखे और फिर देखा उन ऋषियों की भावना उनको तो आपके मन में आग लग जाएगी इस बात को देख करके इस केवल भोगवाद केवलवाद करेंगे एक समय था वो समय था जिस समय गुरु गिरजानंद जी एक महती भावना लड़क को लेकर के आकांक्षा को लेकर उपस्थित थे कि इस समय वेदों की परंपरा लुप्त हो रही है कोई ऐसा शिष्य ऐसे लोग बने जिसकी उसकी रक्षा की जाए उस समय गुरु विद्यानंद जी ने महत्षि दानंद सर के सामने यह समिति आरक्षण की थी और वो भावना थी गुरू जी को गुरु दिक्षणा देने के लिए लौंग देने के लिए डायरेक्ट और गुरु बिजात जी ने देखा कि एक हर व्यक्ति के ये जो वेदों की रक्षा कर सकता है वेदों के विरुद्ध अंग्रेजियों के जरूर कौन दी आदि को उनका बहिष्कार कर देना और उन्होंने भय सिद्धांत को इस बात कही थी कि मैं गौ नहीं चाहता मैं कुछ और चाहता हूं ऐसी कथा हम सुन दें और उसमें गुरु बैजान जी भी कहा था कि संसार वेदों को भूल गया है आप सारा जीवन इ समर्पित को मे चाता हो महसती जी समय स्वामी दयानन्द सरस्वती जी अध्ययन योगाभ्यासे पीचे बाके दिमाग मे कि वेद का प्रचार प्रसारणा है और वेद करुद्ध जिनेकाय अर्घ्येन आज हमको बचा करना पड़ेगा अन्य सही दिखावाद भोगवाद जड़वाद हटाई भी जा सकती है आप इतने आपके माता में नहीं आती है क्या आपके मन में एक दुख दर्द ये यह नहीं है नहीं है तो आपका जिंदगी ही काम का स्वयं पहले आवृत्ति देना ये हमारा काम हम तैयार हो गए हैं दूसरी बात आपका पुत्र पुत्रियां तैयार हो गई उनको भी इसकी रक्षा के लिए आहूर्ति देना और जिनके छोटे बच्चे हैं उनको तैयार करना चाहिए इसको बड़े होने पर देश जाके धर्म की रक्षा के लिए हम समर्थित करें। कितने हो गए तीन बार और जब आज वैविक रीति से सुयोग्य होकर के तुल्य मूल्य स्वभाव के अनुसार विवाह प्रस्कार कराते हैं पूर्ण का कर्तव्य बनता है जो वह ऐसी संसान बनाएंगे जो सबका विनाश करेंगे चारों में कौन से सेवाओगे आप अपना अपना निर्वाचन कर लो धीरे धीरे देर कोई शीघ्रता ही बात नहीं है एक मत तो आना पड़ेगा या नहीं आओगे एक में भी कौन कौन सा पहले अपने गठबंधन की आओगी देश की रक्षा विद्युत की रक्षा ये, ये विश्व की परंपरा की रक्षा स्वतंत्रता की रक्षा फिर आपके पुत्र पुत्रियां उनको कम कम एक को वेद का विद्वान बनाना अथवा वेद का विद्वान होते वह क्षत्रिय ही बनेगा वो अथवा वेद का विद्वान होता वैसे ही बन जाए कोई बात करीब तो उसको ऐसी व्यक्ति में कम से कम एक व्यक्ति तैयार ऐसे हस्ती का कौन था आज छोटे बालक व्यापारी राय उनके अंदर ये भाव भर करके की सुनते यास जाता जी जावाजी की भावना भी कविकाशासे रौके के, ये मा के माता सेवा बता मेरी सेवा यही है य लोग दुष्ट अधिकारीत मे सेवा मिता मर जागा मन सकता युद्धि माला वैसे रोने लगी जाए इनका टेका हम लेने तब हमको गाली देने लगी जाए अब जब ऐसी बात है तो फिर तो विनाश रोने लग जाती तो देर होती यहां हो तो ऐसी पर करो रोने वाली बजा नहीं आती वो तो रोगी नहीं ना अरे रोने धोने वाला हमारे पास नाताओं बड़ी पता नहीं क्या आदेश रोकी बड़ी गाड़ी ये नहीं ना है इन्दुजिवीना धर्मी अोग्यता अव दर्शन पहले थोड़ी इ अना कठिनाचलु रोना चलू, रोना चलू। मैंने चेङ्क्तिो काल निोना द्रि चुका मेरा मत कि विचारो साओगे तो कोई-कोई बताो -कोई मे भाग तो होगा आपका हाथ लेता अथ खेया विद्वान् कोडो आपीं भाग अतः मे कोवि भाग मो जा या पाचमा बा दू हा तो तो बना ढीला व्यक्ति पावेकं बना सकता उसको ये कहेंगे जन्म से कोई किसी का पुत्र पुत्री नहीं है योग्यता से है वो माताएं बहने जिसको अपना पुत्र पुत्री समझते हैं अच्छा उसको अपना पुत्र मान के उस पर तैयार करेंगे यह कौन सा है पांचवा अपना पुत्र मान के तैयार करेंगे अच्छा के मैं बिता देता हूं चार दिन पांच दिन में दिने दिने मिल जाओ पर एक दो छह ब्रह्मचारी का करवा कर दस दिन इस ब्रह्मचारी को तैयार करेंगे दस दिन इस ब्रह्मचारी को तैयार करेंगे ये छठा हो गया तो अब तो चार कर लेंगे लगभग तैयारी करेंगे तो मैं है आपको एक बात बताना चाहता हूं यदि हम इन कामों के इस रूप में नहीं करेंगे तो ये वेद विद्या दर्शनों की विद्या योग विद्या ऋषु की परंपरा यहीं तक नहीं बाद आगे बढ़ चुकी है देश की स्वतंत्रता भी हाथों से चली जा सकती है तैयारी करो चाहिए मया क्या सोचा होगा हा इषियो सोचागि सारा जीव ईश्वर का है अज्यका पालन करना धर्म है मे काता हे आर्य समाजने ढङ्गा प्रणी हरि राजनीति गुरुप्रशिक्षा प्रणी कुसारवस्था ऐसा तो सोचा यानि आना गोरे आर अत्यन्त बिना और अधिक बिना उस समय होने लगता है कि अपने परिवार के लोग अपनी जड़ों को लाड़ी मारते बताओ हरियाणा की हरियाणा वाले तो पहले बड़ा अच्छा बोला कि क्या हरियाणा समझ नहीं आती हम क्या गुजराती भाषा समझ नहीं आती वो क्या बोलते थे भाई जो भेज प्यार ठीक है बात है मर दे के चरे नामर दे के शैल गैसो ले जाती है बात है मरद के चरे नाम दे के शैल गए सोले रहने वाला ये गीता हाउस नहीं है जो जाती है बात मरती पर गाय व्यू देखी के भला मारो तो खोया ऐसा <laughs> <laughs> दो और ठीक है कले विचार बाते विचार आ बदल सकते सब समीपे आत्मा समान स्त्रि ओ पर आत्मा लिए बात कही थी कि मनुष्य का आत्मा सच्चा सत्य जाने वा या समझे मनुष्य स्त्री हो पुरुष हो जिसने मनुष्य नहीं पाया उसका आत्मा इतना बलवान है इतना उपार्जन कर सकता है इतना उन्नत हो सकता है धूनी देने देखिए परमात्मा प्रयत्न सच्चा सच्चे को जानने वाला है समझते परंतु बिंतु अषता दुराग्रह अनेक प्रयोजन और अविद्या आदि दोषों के काले झूठ में जाता ये बात आप पता नहीं कितनी बात कर सकते कि योग कर स्वामी आप तो जी हां आपको सिन्यासी है बता नहीं क्या कह सकते कई बार तो ऐसी बात कहते हैं आपस में बैठे, बैठे। मत समझाने का एक बार उसको रोको तो वो भले बिजाए तो वो भले बिजाए कई बार ऐसे आवृत्ति हुई तो एक जब जन माया पति का मैंने कहा देखो पत्नी को ऐसी ऐसे अक्षम धन नहीं बोलने चाहिए आप अक्षर मत बोलो कहता हूं आपने कभी कहीं इसी करके देखा है करने, और मैं वहां उसकी तरह चढ़ूंगा जीत के आप का बटूंगा जब मेरे समझ में आए हाँ ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि आप इस बात कर जाओगे पर आपकी भारी मात्र को एक को उठा दूंगा कहां जाओ कर जाओगे मैं भी कह सकता था 18-19 वर्ष तक इतने उल्टे जीवन में रहा पशु चराए फिर और काम करते और सारे उल्टे काम लगभग लगभग अंग्रेजों का राज्य था और कहती सारी कथा सुनाई भी जा सकती क्या कल्पना कर सकते हैं यहाँ पर तो थोड़ी सी सुना देता हूँ यहाँ तक ये है भयंकर अवस्था में से आप में कि भूमि न का अना प्रहोश कर्मदर्द्यामले कि आगे एक वितर्गे उ चेत् उगडे वे जीवन धीरे धीरे धीरे धीरे लिखा या एकर्गे एक नी आज का मैं वर्णन करू ना जामपुर में बड़ा आज का विद्यार्थी लाख में कोई एक विद्यार्थी मिलना मुश्किल है कि मैं हूं। और खेती भयंकर अवस्था में भोजन समय आगे गड़बड़ा नहीं कर सकते पर यह सारा कैसे दे, देखा है शक्ति मेरी नहीं है तो क्या खेती का होगी जारी रहती इसलिए यह कोई बात नहीं है हमारे जीवन में जन्म जमा करके क्षेत्र विस्तार भी है और बुरे भी होते हैं और हम इस शक्ति को उभार के उभारते, उभारते। महापुरुषों के बनाए खर्दों को पढ़ते सत्संग में रहते ईश्वर की उपासना करते हम सारा कोई हीनहीन अवस्था से हम महापुरुष के रूप में आ सकते ध्यान दोग ये क्या लिखा है केवल धूपवाद केवल भौतिकवाद और योगवाद का वर्ष प्रयोग है सिर्फ समझ सारा विश्व अब इस स्थिति में पूरा संसार वैदिक परंपरा ये है वो योगवाद को मानती है और वो वैदिक सिद्धांत से ऋषियों के ग्रंथ में दारुण भेद उपनिगण ये सारा का सारा कह समझना कि ये योगवाद है हमारा सिद्धांत अर्थात सभी आश्रमों के माध्यम से हम चलते हुए योगाभ्यास करके योग की बन करके और ईश्वर का साक्षात्कार करते और उनको करवाते मतलब ये योगवाद का पक्ष है और योगवाद का पक्ष जो है केवल खाना पीना मुझे उड़ाना न अगला जन्म है न तीसरा जन्म है न कोई ईश्वर नाम की चीज है न कोई आत्मा नाम की चीज है और मानव जाति का लक्ष्य केवल पांच जीवन को भोग प्राप्त करना आ विश्व की बामी परिवर्ष भूव भौ वगेता अीवात्माु नै धर्म वस्तु नूसी बात पुण्य के आधार पर कोई पशु पक्षी और मनुष्य जन्म नहीं होता जन्म और पर जन्म भी नहीं है तीसरी बात माध्यम योग के कल्याण के लिए प्रकृति विस्तृति का ज्ञान ही पर्याप्त है अन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है चौथी बात पांच स्त्रियों के विषयों के भोग प्राप्त कर लेना और धन सम्पत्ति का स्वामी बनना लोग में मान प्रतिष्ठा को प्राप्त हि मानव जीवन का चरम है कोई नामक वस्तु है कोई नामक यह संसार पञ्ची से यावत्पन्न हुआ है इसका कोई हैा स्वामी नहीं है और इसका कोई करने वाला इश के वा और इन सब में वो सारा विषय का दिमाग आ जाएगा समेरी करके और इसका विपरीत हम करते चले जाए तो ये योगवाद है अब ध्यान देने की बात है इस विवेचन में भोगवाद का केवल भोगवाद का केवल भौतिकवाद का, के का मान्यता दृष्टिकोण क्या है ये पहले समझा जाता है और केवल योगवाद का वैविकवाद का दृष्टिकोण क्या है यह भी समझा जाता है और उससे पश्चात हम इस भोग केवल भोगवाद की जगह कैसे उखाड़ सकते हैं इसके लिए योजना बनाई जाएंगी बनाई जा सकती है और उसमें जो योजना हमारी बने हम उनको बना के आगे चलेंगे तो इस बात निश्चित है इस झूठे भोगवाद को हम उखाड़े से फेंक देंगे यदि आप संगठित हैं नक्ष्य हमारा यही है और हमारे जीवन की आवृद्धि के लिए तैयार तब ये काम होता है छोटा काम माने ढोल माने और लोगों को बड़ा माने तब ये काम नहीं हो सकता ये जो मैंने पहले विचार रखे थे आपके सामने है। जिस व्यक्ति के मन में ये बात नहीं आ रही है अंदर इसका हृदय नहीं पकड़ पाया कि वसुधा यही बात फिर वह अपने परिवार और संतान को वैसा नहीं बना पाता प्रथम अपना रखा कुछ इन्हें इन्हीं माता पिता ऐसे मृत्य जिनके हृदय में यह बात मिलती है मिलती है और एक सुना हूं। तो बन है दश हा औकाम इ संस्कृत सि बह गो गृहे तु प्रश्न सामने आया कि यो पुत्र आनताजी क्यालय और मुझे की बात ही कुछ मुजे इच्छा इच्छ मन माता बहु कु की हस्ता मि और ऐसा पिता माता हानि प्राप्त हतीको हानि की भिन्न न इो भोगवाोगला तात्पर्ये पीने किमो अस्ति दिखा स्वस्थ हो भगवो भी बनो इस्तापर्यमात् बनो परन्तु उस धन संपत्ति उचित कमाई धन संपत्ति से, से बलवान बनते हुए योगी बनो सत्यवादी बनो इसक बनो सारे किसानों को मानो और इस रूप को उपयोग करो इसका विशेष नहीं है कोई ब्राह्मण ये सोचे कि खाएंगी निकलिए ये व्यक्ति आज कम है और इतना नमाता है बस पूछो मन और खेल व्यक्ति का उद्देश्य केवल खाना पीना मजे उजाना खराब पीना आचारहीनता करना झूठे मुकदमे झूठी बातें झूठी राजनीति झूठे जो आप पता नहीं क्या क्या अंदर होते हैं उसकी अफ नहीं किया जाता ये जो है दीवाग लड़के लड़की या खराब की करके नाचते जो आप एक दो हजार आठ छह से धंधे वाले व्यक्ति हों जो नागरे लगे इनका सर छोड़ा जाए अच्छी तरह से सारी शराब निकाल करें क्या ये नागरिक देश का विनाश हो रहा है हाथ में जा रहा रहा रहा रहा रहा रहा है और यह साधिक नाच रहे और नाचना भी नागे और इसको सौभाग्य करोगे तो याद रखो भोगवाद योगवाद की टक्कर है टक्कर की टक्कर रहेगी और सावधान हो जाओ तारी होंगे साथ ये हम देगा पा दिए यह हमारा अच्छे रहेगा तारीख अच्छे करेंगे क्या मन जाएंगे श्री जोदेश का था था का का बताते उसका भाव सुनाता हूं। उसको कहा गया था कि आपको की दुश्मीता क्रान्तिकारीतः भावीस वर्षा कारागार क्षमाो हैक बीस वर्ष कदा बिकुल् जले जल फाटितो बीस वर्ष वे विवान् जनाश की ने कौ स्या पता योगे जीव I'm देख रा मे चूका उली okay. स्थिति कीयविद्याया मन्त्रे वर्तमा थे। ये के के चलाते थे, के के थे। ख लोग और चालाक लोग विदेशी लोग और इनके लकीर के फकीर बने हुए भारतीय जो है इनका दिमाग पता नहीं खाने पर सड़ गया है ये अपने दिमाग कहते महा सुनो यति दूसरे लोगों का दोष है हो सकते हैं पर सबसे पहले अपने आप को देखो पद्धति रीति जो है वो यह नहीं कहती कि हम दूसरे का देखते चले जाए उनका वर्णन करते चले जाए उनका खंडन करते चले जाए लेख लिखते चले जाए प्रस्ताव पारित करते अपने जीवन में कुछ नहीं रहा हो यह रीति नहीं है एक बात कही पहले अपने भासे को दूर करो और फिर दूसरे के बता एकता उपस्थिति याद री ये योगवाद है लक्ष्यै का मा है य लौकिक उन्नति कर्तते जे वशीकार बा की अथात् धर्म व्याख्या श्याम ऋषि कहता शास्त्र दर्म की व्याख्या करेंगे धर्म का वर्णन करेंगे यदि व्यापक रूप से देखा जाए तो ऋषि का तात्पर्य होगा शुद्ध ज्ञान शुद्ध धर्म और शुद्ध यह ऋषि का धर्म अंतिम स्थान निकलेगा अथा तो धर्म हम व्याख्या हम शुद्ध ज्ञान को बताएंगे शुद्ध धर्म को बताएंगे और शुद्ध उपाषाए परिभाषा बनाई यत अभ्युदय से भी सधर्म है जिसी ने कहा कि जिस काम के करने से जिस ज्ञान विज्ञान से जिस से जिस कर्म से व्यक्ति लौकिक उन्नति को, को प्राप्त करता है सकृति राज्य को प्राप्त कर लेता है और अंत में ईश्वर की प्राप्ति करता है उसका नाम धर्म तो ये जो लोग है केवल भोगवादी केवल भौतिकवादी इनमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना शब्दों का केवल भोगवाजी की स्थिति क्या है वो यही मान के चलते हैं खाओ पियो मजे का और अगला जन्म नहीं कोई पिछला जन्म नहीं और खाओ तो कुछ भी खाओ ये भी उनके साथ जुड़ा हुआ है मांस खाओ अंडे खाओ श्राव पियो और पता नहीं क्या क्या पूछो मैं ये तो पुरुष को भी खा जाते हो जब कभी कभी इनकी हालत तो ये है और जब योग देखो निरपराध प्राणियों को मत मारो इनको मत खाओ तो तु क्या कहते हैं नहीं खाएंगे तो इतने बढ़ जाएंगे आपको जीने नहीं आप देगे आरनीति ये के भायो मत्स्य पालन करो अर्पो अण्डे मच्छी ये इोड् लगेगा गौ के कु गासी ये होते चले आए अब आये अमेरीका जै देशो मे बे बेडर् निर्णय लेखपे है मांसाहार विनाश व्यक्ति जीवन अन्ते किं हान सारे के सारे भारत है पता पद्रे कानम् आवाज आगी बीस वर्षीरगे बकरी दिनभर के के लिए संविधाने पशुओ संविधान पक्षियो संविधानविधान भयकरे बेचारे सुखा बहु भयङ्कर चेत् का नी चलेगा हमको तो जो कुछ ऋषियों ने किया और जो कुछ वीरों ने किया वे से चले चलेगा वही बात मेरे सामना आगे होके खड़ी होगी के डरना और क्या बना पता नहीं क्या होगा आप कम से मरना तो सबको है या कोई सजा रहे बोलो नहीं होना असलमान जवाब एक बात गलत बैठ गई थी वो दुनिया तो मर रहती है तो मैं मानता हूं पर मैं रहूंगा मैं कभी नहीं मानता आप कभी देखेंगे ना अब वो बैठते थे वो जमा था मरेगी मरे दुनिया मरेगी अपने बता को बताता है क्या मैं कभी या या या के नहीं बोलूंगा वस्तु का साधारण यानी बात सबके दिमाग में मर दी है यही व्यक्ति ये समझता सोचता है कि शरीर का क्षण बैठा भी पता नहीं है और यह भी सोचता है कितने शरीर बनाया है वो ईश्वर क्या रहता है उसकी आज्ञा है उसका एक कर्तव्य बनता है कि मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा संसार से मैं नहीं करूंगा हमारा संसार का कितना संबंध है ठीक है, अनादी है।, अनादी है।, अनादी नहीं।, है।, और है। नहीं है और ईश्वर का हमारा कैसा संबंध है अनाजि है अनाजि ही नहीं अनंत नहीं है दोनों ओर दौर लगाओ माता आचार्य उपाध्य है ये अनाधि कभी जुड़ा नहीं हमारा संबंध और ईश्वर माता पिता आचार्य और उपाध्य है ये कभी टूटेगा ही कभी भी टूटे जीवात्माओं का स्थान है पुत्र का स्थान है उपिता का स्थान माता का स्थान है पुत्र का स्थान आचार्य का स्थान है पुत्र का स्थान उपासी का स्थान है उपाध्य जाकेटेगा राजा बजा ये संबंध हमारा और ईश्वर का भी जुड़ा नहीं है और कभी टूटेगा भी आनंद भाला जब ऐसी बात है तो इसे सोना चांदी और किसी की मार धार रखता हूं से और ये करने जाम चलते जाए उल्टा काम करते रहे डरते जाए उल्टा काम करते रहे खादा ही करोगे एक दिन तो युद्ध करना ही पड़ेगा आज कर लो कर लो अगले दिनों में कर लो ये व्यक्ति ये मानता है बुराई के युद्ध किए बिना काम चल जाएगा फिर वीर के युद्ध किए बिना काम चल जाएगा ऐसा कभी संभव नहीं बल्कि लोगों का बलकि के लोगो कमा युद्ध वयजीव के दार्शन संघर्षमय जीवनय जीवन हो। तो जीवन, जीवन, जीवन के सोचता संघर्ष न संघर्ष न भा का य युद्ध और मारे गए हार गया पीछे भागने के युवा को भी दिया हार देते भर्ती करके झोंक देते पहले झोंकते हैं युवा तो मसी जाइए बूढ़े बन के तो क्या क्या मुद्दे कथा है बताया जाता है की वो एक युवक के जवान के कहने की महाराजी मन की सेना में भर्ती होना चाहता हम तो बहुत अच्छी बात है तो फिर का नाम क्या है नाम मेरा घुस्कू है बहुत अच्छी बात है घुस्कू तो घुसके चले जाओगे और आप जैसे घुस्कुओं की बात चिंता ही युद्ध हो प्रवेश कर दिया प्रवेश कर युद्ध भयंकर होता था आपने सुना है हमको सोच पड़े गए थे के लिए और दो जवान करे थे एक भारत की सीमा बहुत लंबे जोड़े जवान भारत के पाकिस्तान युद्ध सिन्धिया <laughs> कि भयङ्कर युद्ध हुआ के जागी तु ना रही होता है तो सब वो दिले को वो, बोले वो तो दिला तो होगी और भाई संसाधन दिमाग के खाने से घास बढ़ा बेचारा दू और मैर मारे गए वो हो गया ये हो गया राजा मुझे क्या बात होगी दूरी का चला गया ढूंढते ढूंढते पूछे कम संदेह हुआ क्योंकि क्या बात गई यान महाराज महिण्योका महाराज बिकु ठिक मेरा नमो वीक हि मसलु है, तो वही थी थी है। मैं मेरा नम य किस्कु रक्षा मा गुस्कु मसू रक्षा वय जीवन <laughs> जीवन है। दे कर्ते कीय धमकाल धमका बुद्धे महात्मा गी सि पाठ देद्यामिटिरका आपने देखा उनके वो वो और जो लडा लो ये यादके उपदेशको प्रवक्ता व्याख्या को को प्रवक्ता के बोधते अङ्ग्रेजो मिलोरा प्र स्वतन्त्र होते पसीन पसीना विवाद कते महात्मा गी वैज्जन भाषा बे भाषा बोते नमक हो ने करे गा या हो है। व्यक्ति सता व्यक्ति करोडेवा जी बै वीमागो ये को ये कर दो, वो कर दो, और ये अल्ला ये को सारे जने ये क्या का जो था, था ना प्राचीन काल में वो काका है कुमारी भट्ट का कुमारी भट्टी जो आप देखी कन्या कथा आती है और वो जब विनाश हो रहा था वेदों का विनाश करते जा रहे थे लोग चारू भरण छिन्ह में निकटते चले जा रहे थे बड़ी परंपरा का दोष हो रहा था विरोधियों का राज्य था उसका ध्यान उसका भाव सुनाता हूं किम करो मी वो वेदांत उधरी कहती क्या कहेगा क्या करू हां चली जाऊ वो वेदान उधरी कहती वेदों का उद्धार कौन करेगा कन्या के दिमाग में कितना भारी तूफान है हम सुनते हैं कुमारी भट्ट एक टीके विदान कहते हैं मां विधेय है कन्या कन्या तू भय कर या कुमारी भट्ट अस्थी भूतले कुमारी के भव्य जब तक नहीं मैं ये हमारी कनिया ने तो बात कहती मैं जीवान होती ना ही युवक खड़े होते जाओ ना मैं जब तक मत करो कोई तो आया नहीं आया ना ये उभारी जाती है दो भारी चाहिए वैदिक परंपरा में वैदिक रीति से न्यायपूर्वक धन कमाते हुए संपत्ति कट्ठे करते हुए राज्य प्राप्त करते हुए अभ्युदय को प्राप्त करो पर अंत में श्रुति प्राप्ति करो ये योगवादियों का सिद्धांत है भोगवादी केवल ये नास्तिक के लोग जनवादी ये कहते हैं पांचोंगरियों का भोग भोगो भो खाओ जीओ उल्टा सीखा इतनी भयंकर जैसे देशों की वो रो रहे हैं इस प्रकार की या करो कभी यह भ्रम हो जाए कि अमरीका भोग चुकी है इतना धनवान और वैज्ञानिक होने के मार्ग की एक भारतीय जिनका नाम था पक्षी पक्षी वो लंबे काल से गए बड़े पढ़े लिखे भाषाओं के और बड़ी लंबी कथा सुनाई जिनसे सारी तो मैं नहीं सुना बस रों के खड़े हो जाते हैं आपकी भी बातें रहते और यहां आंध्र प्रदेश में अभी भी आए थे सारा स्थिति का भ्रमण जिस किया वो व्यक्ति आश्चर्य पर जाए उसने बहुत सी बातें सुनाई और बस कुछ ही मुझे याद है और उसने कहा तुम्हारा इतना भ्रम है कि विदेशी लोग बहुत अच्छे हैं विदेशी लोगों का चरित्र ऊंचा है उनसे हम सीख के आएंगे ये जवाब से दिखाते हैं उनसे की चीख क्या होगा आपको मैं सुना ली तो सुनना मुश्किल हो गया बम्बी मन जी मुझे जोड़े गए अचानवादी जी का भाषण था उसमें भयंकर घटना सुनाई साथियों सुनाली मैं तो सुनाना तो या योगी तो सुना बस की बस्नना तु पडेगा या एक सर्षी गुडिया आ दश वर्षा बलात्कारी क्या <और> <laughs> आप क्या चीज को भेरूझे आप दूर व्यक्ति बागें व्यक्ति बारह वर्ष का दस का बच्चा इसी धमका दिया जाए था दिया जाए माता पिता के द्वारा तो वो एकदम खाने में सोचना देगा तो वो कारागार में पैर मारेंगे एक माता संदिधा में मूर्खों का संविधा दस बारह वर्ष का बच्चा गलत काम करता हो माता पिता दो चुप्पड़ में आगे तो वो शिकायत करते तो ये कैद हो जाए आगे बढ़ जाओ चौदह पंद्रह वर्ष का लड़का लड़की घरों में स्वतंत्र भी हैं आप नहीं चाहते कि मेरे घर पर कोदाय करता है मेरी बेटी के गलत प्यार करें दुनिया नहीं समझे ये मुझे की घटना और वो रोकना चाहे और वो शिकायत करता है और मुझे रोका जा रहा के गलत गलत व्यवहार तो वो भी कारण आगू पैमाने यह है मांगों के लिए टीका तो अनुकरण करते जा मांस खाना अंडे खाना श्राब पीना और हाय खानी सारा का सला विनाशा चला जा कु हव भोगी है, धन ही सब कुछ है, और हि सन्ति सम कि आगे रे बिनाीक सारी दोर सारा विज्ञान सारी राजनीति सार आश्रम सारी पढा लिखा आने बेखो दो तीन वर्षे बच्चे का इ धन चे भोग चेत् उपक्री आवश्यकता है ढंग से आउ चीज के लिए हम यह मानते हैं अन्याय हो रहा हो अज्ञान फैल रहा हो संसार का विनाश ले, ले, ले जाया जा रहा हो और हम पहले बजे देखते हुए नहीं मानते बिल्कुल हम चर्चे चले जाएंगे और जितना भी हमारा शक्ति सामर्थ्य उतना युद्ध करेंगे उसको उखार के भेजेंगे आर्य की परंपरा है इसलिए भोगवाद केवल भोगवाद और केवल गढ़वाद की और योगवाद की लड़ाई है युद्ध है और इसमें जो करना हो सकता है करके लिए इसमें नहीं लिया भूकंप आ गया ना क्या होगा जी बताइए मुझे मिलेगी या नहीं सुर नहीं भूकंप सिद्धि हो गया जबान हो गया तो नहीं है तो इसलिए इसको युगयुगे जीवभदता